सहनौ भुन सह वी कर्वै तेजस्वीनस्त वह वैराग्य अभ्यास यथार्थ ज्ञान को प्रथक-प्रथक तत्वों के ज्ञान को विवेक कहते हैं विचली प्रथक भावे पाणिनी की धातु है विच धातु से विवेक शब्द बना है और इसका अर्थ कहा है प्रथक प्रथक भावे अर्थात अलग अलग यथार्थ ज्ञान हो जाना तत्वों को समझ लेना यही विवेक है इस विवेक का क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है इतना विस्तृत है कि हम करोड़ों जन्म पा करके भी पूरे के पूरे ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकते लेकिन जितना हमें आवश्यक है जिससे हमें मुक्ति मिल जाए उतना ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं जितने की आवश्यकता है उतना क्यों क्योंकि हमारा सामर्थ्य अल्प है कम है इसलिए हम पूरा अनंत जो ज्ञान है उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे वो परमेश्वर के ही सामर्थ्य अधीन है किसका विवेक करें उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे मुख्य रूप से ईश्वर की चर्चा हम कल कर रहे थे ईश्वर के स्वरूप को समझ लेने के बाद हम उससे ठीक ठीक लाभ ले सकते हैं और ईश्वर का स्वरूप यदि हमें ठीक ठीक समझ में नहीं आया है तो ईश्वर से हम जो लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ नहीं ले पाएंगे एक विशेषता हम देख रहे थे सब प्रयगात वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है इस सर्वत्र व्यापक को लेकर के स्वाभाविक रूप से जो अन्य मान्यताएं हैं वो कट जाती हैं कोई मूर्ति में ईश्वर मानता है कोई स्थान विशेष पर ईश्वर मानता है वो मान्यताएं स्वाभाविक रूप से सर्वत्र व्यापक सर्वव्यापक इस सिद्धांत से कटती हैं मूर्ति पूजक लोग कहते हैं कि जी आप मूर्ति का खंडन करते हो आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है तो क्या मूर्ति में व्यापक नहीं है और यदि मूर्ति में व्यापक है तो मूर्ति पूजा का खंडन क्यों अब कहने सुनने में तो बात तार्किक लगती है किंतु सर्वव्यापक परमात्मा सिद्धांत है और वो भी मानते हैं कि सर्वव्यापक है तो मूर्ति के अंदर भी है लेकिन ये नहीं समझते कि मूर्ति ईश्वर नहीं है मूर्ति के अंदर ईश्वर है सर्वव्यापक ईश्वर है कभी अलमारी और सामान वो सामान अलमारी नहीं हो सकता वो तो अलग अलग ही होगा घड़े में जल है जल घड़ा कभी नहीं हो सकता और घड़ा जल नहीं हो सकता दोनों तो अलग अलग ही रहेंगे तो सर्वव्यापक परमात्मा सर्वव्यापक ही है और वो मूर्ति अलग है उस मूर्ति को ईश्वर मान करके पूजना यहा निषेध किया जा रहा है न कि सर्वव्यापक परमात्मा का वे लोग इस बात को लेकर के प्रायः ऐसा तर्क करते हैं चौथे सातवें आसमान वाली बातें भी कट जाती हैं परमधाम वाली कट जाती हैं सतलोक वाली बातें कट जाती हैं क्यों क्योंकि ईश्वर एक जगह होगा एक स्थान विशेष पर होगा तो एक दूसरा दोष आ जाएगा कि परमात्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता जो एक स्थानीय होता है वो कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता वो अल्पज्ञ ही रहेगा यदि परमात्मा सर्वज्ञ है तो उसका कारण है सर्वव्यापकता सर्वव्यापकता सर्वज्ञता का कारण है इसलिए एक स्थान पर बैठा हुआ जो भी जिन्होंने कल्पना से परमात्मा मान रखा है वो परमात्मा उनका सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा और जो सर्वज्ञ नहीं होता है वो न्यायकारी भी नहीं हो सकता जो सर्वज्ञ नहीं होगा उसके साथ साथ न्याय भी जुड़ा हुआ है वो न्यायकारी नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरी तरह जिसको कोई जान ही नहीं पा रहा जिस कर्म को ठीक ठीक नहीं जिसने जाना है वो ठीक ठीक न्याय भी नहीं कर सकता तो ईश्वर सर्वव्यापक सुक्रम, शीघ्रकारी दूसरा अर्थ महर्षि इसका करते हैं सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान अब इस सर्वशक्तिमान को खोलना पड़ता है और ऋषि दयानंद इसको खोलते हैं लोगों ने तर्क दिया कि आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हो तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो चाहे परमात्मा वो कर सकता है जो भी चाहे वो कर सकता है किसी व्यक्ति ने अधर्म किया उसका सुखरु फल दे सकता है क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है किसी ने बहुत पुण्य किए हैं पुण्य किए हैं तो उसका दुखरो फल दे सकता है क्यों क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है उसकी सामर्थ्य में है ये परमात्मा सर्वशक्तिमान है इस धरती को सूर्य से दूर भी लेके जा सकता है निकट भी कर सकता है बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं वो कह सकते हैं ऋषि दयानंद जी इस सर्वशक्तिमान को खोलते हैं कि सर्वशक्तिमान का तात्पर्य क्या है ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जो अपने कार्यों को करने में दूसरे की सहायता नहीं लेता वही सर्वशक्तिमत्ता है परमेश्वर की करने को तो बहुत सारे कार्य हो सकते हैं कर सकते हैं लेकिन परमात्मा अपने नियमों नियमों में बंधा हुआ है कभी भी अपने नियमों का उल्लंघन परमात्मा नहीं करते अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामी तम तन्मे राध्यताम वहां इस मंत्र में परमेश्वर को व्रत पते कहा है व्रतों का स्वामी नियमों का स्वामी परमात्मा कभी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करता भले ही सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिमत्ता का ये तात्पर्य कदा भी नहीं होता कि जो चाहे सो कर देवे ऋषि वह तर्क देते हैं क्या परमात्मा अपने आप को मार करके दूसरा परमात्मा बना दे नहीं करेगा नहीं हो सकता बहुत सारे तर्क वहां दिए सर्वशक्तिमान परमात्मा अर्थात अपने कार्य करने में दूसरे का सहयोग नहीं लेता वही सर्वशक्तिमत्ता है इस सर्वशक्तिमत्ता के साथ साथ हम देखेंगे वो सर्वशक्तिमान न्यायकारी इसके साथ साथ एक और शब्द एक और विशेषण स्वामी दयानंद जी जोड़ते हैं दयालु दयालुता जोड़ते हैं न्यायकारी के साथ साथ दयालुता जोड़ दी ये दोनों जो विशेषण हैं, लोगों को लगते हैं कि विरोधी हैं यदि दया है तो न्याय कहाँ है और न्याय है तो दया कहाँ है किसी को दंड देना है हाथ काटने हैं पैर काटने हैं आंख छीन लेनी है ये न्याय है और ये न्याय कर दिया तो इसमें दया नहीं देखी जा रही और यदि दया करते हैं कि किसी ने अपराध ऐसा किया है कि हस्त छेदन करना चाहिए और उसको छोड़ दिया जाए लोग कहते हैं दया कर दी बहुत दयालु हैं ये तो ये दोनों विशेषण विरोधी दिखते हैं फिर ऋषि दयान जी इन दोनों को खोलते हैं दया और न्याय एक ही हैं पृथक पृथक न देखा जाए न्याय किसको कहेंगे पक्षपात रहित होकर के यथा योग्य व्यवहार करने का नाम न्याय है पक्षपात रहित होकर के यथा योग्य व्यवहार करने का नाम न्याय और इस न्याय को परमात्मा करते हैं पक्षपात रहित होकर के किसी उनके भक्त ने किसी योगी ने भी कोई दंडनीय अपराध किया है तो परमात्मा उसको क्षमा नहीं करते किसी बहुत धार्मिक व्यक्ति वो अधर्मी व्यक्ति ने क्रूर व्यक्ति ने एक कोई बहुत पुण्यदायक कर्म कर दिया तो परमात्मा ये सोचे कि ये तो क्रूर अधर्मी है इसको इस पुण्य का फल नहीं देना चाहिए ऐसा नहीं करते पक्षपात रहित तो होकर के व्यवहार करते हैं किसी धार्मिक व्यक्ति ने गलत कार्य किया तो उसका दंड मिलेगा और किसी अधर्मी व्यक्ति ने भी अच्छा कर्म कर दिया तो उसका पुरस्कार तो मिलेगा ही न्याय है ये तो ईश्वर न्यायकारी और दयालु दोनों हैं न्याय जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल देना और दया भी यही है कि जिस किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उस अपराध का फल भुगा देना किस लिए इसलिए कि वो फल भोग करके फिर से उसको अवसर मिले फिर से वो सुख प्राप्त कर सके इस रूप में दयालुता दिखाई देती है अकायम के ऊपर हम कल चर्चा कर रहे थे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित परमात्मा है शरीर की परिभाषा हमने देखी थी कि जो चेष्टा इंद्रिय का आश्रय और भोग का आश्रय है उसको शरीर कहते हैं जिसके आश्रित इंद्रिया रहती हैं जिसके आश्रित होकर के हम कर्म करते हैं जिसके आश्रित होकर के हम भोग भोग रहे हैं उसका नाम शरीर है और ये शरीर नाम क्यों रखा काया नाम क्यों रखा देह नाम क्यों रखा शास्त्रीय ये शब्द हैं और जैसा जो शब्द होता है उसका वैसा ही अर्थ निकलता है शरीर इति शरीरम अर्थात ये सीर, जीर्ण शीर्ण हो रहा है क्षीणता की तरफ जा रहा है देह उपचय देह अर्थात जिसमें चय और उपचय होता रहता है वृद्धि और क्षय होता रहता है इसलिए इसका नाम देह है अर्थात इस शरीर में वृद्धि भी होती रहती है और क्षय भी होता रहता है 40 वर्ष तक वृद्धि अधिक होती है क्षय कम होता है 40 के बाद क्षय अधिक होता है और वृद्धि कम होती है मरण पर्यंत ये दोनों चीजें चलती रहती हैं देह काया भी इसी अर्थ में है तो परमात्मा स्थूल शरीर से रहित सूक्ष्म शरीर से रहित और कारण शरीर से रहित हैं। महर्षि दयानंद जी नौवें समोल्लास में चौथा शरीर और लिखते हैं शरीर और इस तूर्य शरीर की व्याख्या की उन्होंने जब योगी लोग समाधिस्त होकर के ईश्वर के आनंद को ले रहे होते हैं उस आनंद का एक संस्कार बनता है वो संस्कार जन्य जो शरीर होता है उसी को तूर्य शरीर कहा है समाधि के आनंद में जो संस्कार बनता है उतने संस्कार जन्य शरीर को तूर्य शरीर महर्षि दयानंद जी का ने कहा है और वो लिखते हैं कि ये तूर्य शरीर मुक्ति में भी सहायक होता है मुक्ति में भी रहता है और ये तूर्य शरीर क्या है जीवात्मा का स्वभाव अपना निजी जो गुण है उसी के आधार पर जीवात्मा उस ईश्वर के आनंद को लेता है और वो जो आनंद रूप संस्कार आनंद रूप समृद्धि जीवात्मा के साथ होती है वही तूर्य शरीर कहाँ है तो इन सब शरीरों से रहित जो है वो परमेश्वर है कल बात आई थी इन तीन शरीरों से रहित परमात्मा और जो मुक्ति में जीवात्मा चला जाता है उसके साथ भी ये तीन शरीर नहीं रहते अब ऐसा बोलने पर दोष आ रहा था कि ये तो वेदांतियों की बात सिद्ध हो जाएगी कि ईश्वर के भी तीनों शरीर नहीं रहते और मुक्ति में जीवात्मा का भी तीनों शरीर नहीं रहते दोनों तो एक जैसे हो गए वेदांतियों की बात सिद्ध हो रही है लेकिन मौलिक अंतर यह है कि वेदांती लोग उस जीवात्मा को ईश्वर में ब्रह्म में लय होना मानते हैं वैदिक मान्यता अनुसार वो जीवात्मा ईश्वर में लय नहीं होता वो जीवात्मा अलग रहता है और जीवात्मा का जो स्वरूप है वह स्वरूप से भी जीवात्मा एक देशीय रहता है सर्वदेशीय नहीं हो जाता परमात्मा सर्वदेशीय रहते ही हैं हैं ही लेकिन जीवात्मा जो तीनों शरीरों को छोड़कर के मुक्ति में गया है वो वहाँ भी एक देशीय ही रहता है इसलिए दो नहीं आएगा दूसरे और बहुत सारी बातें आक्षेप आएंगे तो उनके उत्तर फिर दिए जा सकते हैं काया रहित ईश्वर है अकायम अगला विशेषण दिया है अव्रणम व्रणम का अर्थ ऋषि लिखते हैं छिद्र रहित जिसमें छेद नहीं किया जा सकता जैसे धुंध हो धुआं हो धुआं भरा हुआ है कक्ष में हॉल में कमरे में और ऐसा लगता है कि वो धुआं चारों सब और छाया हुआ है कमरे तक ले लेते हैं उस धुएँ के बीचों बीच छेद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता लगेगा कि नहीं कर सकते लेकिन छेद तो हो जाएगा अर्थात तो उसको अलग अलग किया जा सकता है धुएँ के बीच में यदि हम कोई डंडा रख देंगे तो उस डंडे के इधर वाला धुआं दूसरी तरफ वाला धुआं और डंडा जो बीचों बीच है उस डंडे के अंदर धुआं नहीं है पता लगा धुएं में तो छेद हो सकता है बाहर से दिख तो व्यापक रहा है लेकिन फिर भी उसमें छेद हो रहा है ईश्वर के लिए कहा है अव्रणम बहुत सारे लोगों की मान्यता ये है कि हाँ ईश्वर सर्वव्यापक तो है हम भी मानते हैं लेकिन जहाँ जहाँ ये प्रकृति दिख रही है सृष्टि दिखाई दे रही है वहाँ है लेकिन जैसे ये पृथ्वी है ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के बाहर बाहर चारों ओर है इसके अंदर नहीं है उनकी ऐसी मान्यता है एक और मान्यता बीच में बता देता हूँ ऐसी भी बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि जैसे ये धरती है इस धरती को एक जीवात्मा चला रहा है सूर्य के अंदर एक जीवात्मा है तो वो सूर्य को चला रहा है ऐसी किनकी मान्यता है योगी अरविंद ऐसी कल्पना किया करते थे उनके ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको ये बातें मिलेंगी कि बहुत सारे जो जीवात्मा हैं वो जीवात्मा जैसी जैसी उनकी योग्यता बढ़ती चली जाती है उनकी योग्यता के अनुसार एक एक पिंड को एक एक ग्रह को वो परमात्मा उनको सौंप देते हैं और वो चला रहे होते हैं वो काल्पनिक बातें बहुत करते हैं उनके ग्रंथों से आपको मिल जाएगा तो अव्रणम परमात्मा के अंदर छेद नहीं है छेद रहित है दूसरा व्रण का अर्थ है घाव शरीर होगा तो घाव होगा शरीर है ही नहीं तो घाव कहाँ से होगा ये दूसरी बात कहने की आवश्यकता क्या थी ये कह दिया कि शरीर रहित परमात्मा है तो फिर बाद में अवर्णम कहने की जरूरत थी क्या थी कि उसमें घाव नहीं होता किसी बात को पक्का करने के लिए अनेक प्रकार से कहा जाता है या नहीं कहा जाता बोला ही जाता है कहा ही जाता है अनेक ढंग से उसी बात को परिपक्व किया जाता है यहाँ भी अकायम कह कर के अवर्णम यदि हम घाव अर्थ लेते हैं तो अब जो ईश्वरों की कल्पना कर रखी है उनमें घाव हुए या नहीं हुए विचार करके देखेंगे श्री कृष्ण का आप देखिएगा उनको भगवान मानते हैं भगवान मानते हैं तो वैसे सीधे सीधे जो युद्ध उन्होंने किए उनमें ऐसा वर्णन नहीं आता कि उनको घाव हुए हों तीर लगे हों कुशलता रही होगी युद्धों हो में और के समय वही बात कह रहा हूं वैसे अर्जुन के जब सारथी थे तो कृष्ण को तीर भी लगे हैं हैं हैं युद्ध क्षेत्र में तीर भी भी लगे हैं। याद आया मुझे वहां भी घाव हुए हैं उनको और मृत्यु के समय जिस समय यादव लोगों ने मदिरा पीना शुरू कर दिया था आप देखिएगा कि हम ये सोच लेते हैं कि हमने तो बहुत बहुत संस्कारी अपने अनुयायियों को बना दिया अपनी संतान को बना दिया ये कभी गलत नहीं हो सकते ऐसा नहीं है पूरे जीवन काल में कब कौन सा संस्कार प्रबल हो जाए कब कौन सा कर्म प्रबल हो जाए कि हमें वो बलात् जबरदस्ती उधर धकेल ले जाए यदि कोई योग्य व्यक्ति है अंदर से मजबूत है तो उस कर्म के वेग को रोक लेता है अन्यथा कर्म के वेग को रोकना बहुत कठिन है संस्कार के वेग को रोकना बहुत कठिन है जैसे पहाड़ से 20 किलो का पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा हो 20 किलो का पत्थर बहुत तेजी से लुढ़कता हुआ आ रहा है और बीच में ही हमें रोकना है तो उस 20 किलो के पत्थर को रोकने के लिए कितने किलो बल चाहिए क्या हम 20 किलो वजन लगा करके ही उसको रोक पाएंगे नहीं नहीं रोकेगा 20 किलो से कई गुना ताकत चाहिए तब वो वेग से जो लुढ़कता हुआ आ रहा था तब हम रोक पाएंगे ऐसे ही जो संस्कारों का वेग होता है उस वेग को कोई बलवान आत्मा ही रोक पाता है अन्यथा संस्कारों के थपेड़े बहुत लगते हैं इतिहास बहुत है श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि उन्होंने बहुत तपस्या करके प्रद्युम्न को पैदा किया था प्रवचनों में आर्य उपदेशक बहुत बोलते हैं इस बात को और यहाँ तक भी बोलते हैं कि रुक्मणी ने कहा था कि जैसे आप हैं वैसे का वैसा मुझे चाहिए और जैसे हैं वैसे का वैसा ही उन्होंने बना डाला और कहते हैं अतिशयोक्ति करके जब दोनों पिता पुत्र आते थे तो रुक्मणी विचलित हो जाती थी कि पति कौन है और पुत्र कौन है ये अतिशयोक्ति है ये तो अपने आप पता लगे ही जाता है कौन पत्नी होगी कि अपने पति को ने पहचान पाए कौन माँ होगी जो अपने बेटे को ने पहचान पाए लेकिन अति अतिशोक्तियाँ करते हैं तो जिस प्रद्युम्न को बहुत तपस्या करके उत्पन्न किया था वही प्रद्युम्न अपने ताऊ के साथ मिल करके शराब पीना शुरू कर देता है ये पौराणिक लोग कभी भी नहीं बताएंगे इन बातों को बलराम भी शराब पीते थे पौराणिक लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिलेगा ही नहीं बलराम भी शराब पीते थे और इनकी संगत में आकर के प्रद्युम्न भी शराब पीने की लत में आ गया था और जब अंतिम प्रसंग चलता है महाभारत का वहाँ महर्षि व्यास लिखते हैं मौसल पर्व में के दोनों की। सात्य की और कृतवर्मा ने शराब पी रखी थी उधर से बल तो चले गए थे जंगल में पहले से ही वानप्रस्थ ले गए की और कृतवर्मा शराब पिए हुए थे दूसरों ने भी पी रखी थी सात्य की कृतवर्मा को गाली दे डाली युद्ध भूमि की कुछ बात लेकर के कृतवर्मा को गाली दी कृतवर्मा कहाँ सहन करने वाला था इसने वापस गाली दे दी कि तू कौन सा दूध का धुला हुआ है मेरे को कहता है आपस में गाली गलौच हुआ तो तलवारें खिंच गई तलवारें खींची दो दल बन गए वहीं मारकाट मच गई उसी दो दलों में से एक तरफ प्रद्युम्न हो गए और युद्ध होने लगा तो प्रद्युम्न भी मारा गया प्रद्युम्न भी मारा गया अब आप देखेंगे कि योगी लोग लोगों के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता एक क्षण जैसे ही तुरंत सुनाई देता है उस समय बहुत परिपक्व मुक्त अवस्था है उसको छोड़ दीजिए योगी लोग जब सुनते हैं तो एक क्षण यदि सावधान नहीं है तो प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर और जैसे ही उनको लगा कि हाँ प्रभावित तो हो गए तत्काल अपने आप को संभालते हैं और उस प्रभाव को दूर कर देते हैं मार्सी दयान जी व्याख्यान दे रहे थे कहीं और अचानक उनको आकर के सूचना दी गुरु विरजानंद जी का देहांत तो हो गया अचानक रुक गए एक क्षण ठहरे जैसे उनको महसूस हुआ हो कि कुछ तत्काल अपने आप को संभाला और संभाल करके एक वाक्य बोला और प्रवचन देना शुरू कर दिया कि आज व्याकरण का सूर्यास्त हो गया इतना कह करके अपनी बात में आगे बढ़ते चले गए जैसे ही सोना एक क्षण तो प्रभाव पड़ा हल्का सा लेकिन फिर संभल गए हम श्री कृष्ण को योगीराज कहते हैं प्रवचनों में ये भी सुनने को मिलता है कि श्री कृष्ण को मुक्ति नहीं मिली लेकिन महर्षि दयानंद जी का जो लेख मिलता है महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को मुक्ति मिली मुक्त हो गई श्री कृष्ण जी कहाँ मिलेगा आपको सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में नहीं मिलेगा नारायण संप्रदायों का खंडन जिस पुस्तक में महर्षि दयानंद जी ने किया शायद अनुभ्रमोच्छेदन पुस्तक है भ्रमोच्छेदन या अनुभ्रमोच्छेदन उस किताब में आपको स्पष्ट वाक्य मिलेगा ऋषिका कि श्री कृष्ण को मुक्ति हो गई जो भी हो रहा हो हुई या नहीं उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करते अब अव्रणम परमात्मा को घाव नहीं होता और यदि हम श्री कृष्ण को परमात्मा मान रहे हैं तो प्रत्युम्न जब मारा गया श्री कृष्ण को पता लगा कृष्ण को पता लगा तो फिर क्षुब्ध हुए हैं जब बेटा पता लगा कि बेटा चला गया है तो क्षुब्ध हुए अंदर से और स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर के बाकी बचे हुए यादवों का संघार कर दिया और फिर चल पड़े हैं वन की तरफ पता लग गया था कि बलराम चले गए हैं दौड़े दौड़े गए देखा बलराम बैठे हुए थे बैठे हुए थे आंख बंद करके दूर से ही श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं भी आ रहा हूं आप कहीं जाना मत मैं फिर से लौट करके के आऊँगा वापस द्वारिका आए राज्य सौंपा फिर लौट करके जंगल में गए जंगल में गए तो क्या देखते हैं ये देखते हैं कि बलराम के, के मुंह से नाग निकल रहा था नाग निकल रहा था पौराणिक लोगों ने यही पकड़ा कि बलराम के मुंह से नाग निकल रहा था और नाग का अर्थ लिया सांप निकल रहा था क्या किसी के शरीर में सांप रह सकता है नहीं या तो सांप मरेगा या व्यक्ति मरेगा कीड़े तो हो जाते हैं छोटे मोटे जो लेकिन सांप अलग से शरीर में रहने लग जाए कथाओं में तो रह सकता है पंचतंत्र की कथा भी आती है ऐसी कि किसी के शरीर में सांप रहता था वो जो भी कुछ खाता पीता था तो सांप ही खा जाता था उसको मारने का उपाय क्या था उसको मारे तो आदमी मरे तो वो कथाओं में हो सकता यथार्थ में तो नहीं बलराम के मुँह से सांप ने वो नाग निकल रहा था श्री कृष्ण देख रहे थे नाग का तात्पर्य वहां था प्राण निकल रहे थे शरीर से दस प्राण विभाग कर रखे हैं पांच प्राण और पांच उपप्राण वैदिक निबंध कौन सी पुस्तक है यहां आचार्य जी ने जो लिखी थी आचार्य ज्ञानेश्वर जी की दार्शनिक निबंध उस दार्शनिक निबंध में एक निबंध प्राणों के ऊपर भी है आप देखिएगा उन दसों प्राणों के अलग अलग कार्य उस निबंध में दे रखे हैं प्राण और अपान का तो महर्षि दयानंद जी इतना ही करते हैं कि जो अंदर से बाहर निकलता है उसको प्राण और जो बाहर से अंदर लिया जाता है उसको अपान लोक में जो इस प्राण अपान का अर्थ करते हैं वो विपरीत करते हैं ऋषि से प्राण उसको कहते हैं लोक में जो बाहर से अंदर लेते हैं और अपान जो अंदर से बाहर छोड़ा जाता है उसको कहते हैं पेट में गैस बन जाती है तो कहते हैं अपान वायु निकलेगा वो अपान अलग प्रसंग विशेष उन्होंने कह दिया लेकिन महर्षि दयानंद जी की जो व्याख्या है वो सटीक है वो ठीक है वो शास्त्रीय है उदान नामक प्राण जो हमारे शरीर में रहता है वो कंठ में रहता है कंठस्थ जो प्राण है उसको उदान कहा है और ये उदान नामक प्राण क्या करता है जो कुछ हम खान पान करते हैं उस खान पान को खींच करके उदर में पहुंचा देता है कई बार मीठी गोली मुंह में रखी हो बड़े लोग सावधान रहते होंगे बच्चे इतने सावधान नहीं रहते मीठी गोली मुंह में ले रखी हो और जीव के आधे भाग के पिछले हिस्से में वो मीठी गोली चली जाती है चली जाती है तो बच्चा तो चूसना चाहता है लेकिन वो मीठी गोली जबरदस्ती अंदर उतर जाती है कंठ खींच लेता है कंठ नहीं खींचता वो उदान नामक प्राण खींच लेता है समान नामक प्राण नाभिस्त रहता है नाभी में वो हमारे किए हुए भोजन का पाचन करवाता है पचाता है रस पैदा करता है वो समान नामक प्राण है व्यान नामक प्राण पूरे शरीर में रहता है जो कुछ हम चेष्टाएं कर रहे हैं वो व्यान नामक प्राण के कारण हो रही है कई बार आपने देखा होगा छिपकली की पूछ टूट जाती है और टूटने के बाद भी फुदकती है वो क्यों फुदकती है शरीर से अलग हो गई लेकिन फिर भी वो उछलती है वो इसलिए उछलती है क्योंकि अभी तत्काल कटी है, तत्काल कटी कटी है, है है। तो तो उसमें व्यान नामक प्राण तो और धीरे, धीरे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है तो वो भी शांत हो जाती यदि अचानक हमारी उंगली भी कट जाए कटने के बाद एक दो बार उंगली भी उछलेगी क्यों क्योंकि इसमें व्यान नामक प्राण है और उसका प्रभाव कम हुआ तो शांत हो जाता है ऐसे ही नाग कोर्म कृकल देवदत्त धनंजय ये पांच उपप्राण हैं। इन पांच उपप्राणों के भी अलग अलग कार्य हैं किसी का डकार लाना कार्य है किसी का छींक लाना कार्य है किसी का हम जो उवासी लेते हैं मुंह फाड़ते हैं वो है किसी का पलक झपकाना कार्य है मलमूत्र विसर्जन जो करते हैं किसी का वो कार्य है अलग अलग उन पांच उपप्राणों के कार्य हैं उनमें से जो नाग नामक प्राण है तो वहां लिखा बलराम के मुंह से नाग निकल रहा था अर्थात प्राण निकल रहे थे तात्पर्य तो यही था अब शरीर से प्राण निकले तो फिर श्री कृष्ण जी क्षुब्ध हुए फिर दुख हुआ अंतिम संस्कार किया और उस दुख को दूर करने के लिए अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए योग निद्रा में लेट जाते हैं पैर ऊपर था और कहते हैं पैर जरा कुछ साफ चमकीला होगा उनका दूर से व्याध ने देखा लोग तो कहते हैं कि उनके पैर में आख थी आँख नहीं थी पैर में हो, कांटा चुभ जाए तो पैर वाली आंख तो हो गई अंधी अंधी हो जाएगी पैर में आंख नहीं थी जैसे शिव के तीसरा नेत्र मानते माथे में भी आंख थी उसकी ऐसे आंखें नहीं होती लेकिन एक बात विशेष है प्रसंग बोल रहा हूं। हमारी योग्यता हो सकती है कि कई सारे बच्चे अभी परीक्षण पीछे किया कि आँखें पर पट्टी बांध करके वो पढ़ लेते थे पढ़ लेते थे आप कुछ भी लिख करके देंगे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो देख लेते थे पढ़ लेते थे कलर भी बता देते थे है ये स्थिति और ये कब तक रहती है छोटी अवस्था में रहती है और किसी ने अभ्यास पूर्वक बड़े होकर के भी उसको प्रयत्न से बचाए रखा बचाए रखा तो हो सकता है आंख बंद करके देखा जा सके और उसी के आधार पर शंकर जी को कहते हूँ त्रिनेत्रधारी उन्होंने अभ्यास किया हो वो तो इतिहास का विषय है हम निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कह सकते लेकिन जो परीक्षण इसका किया है लोगों ने उस परीक्षण के आधार पर ये देखा गया कि जिनका यहाँ सक्रियता है उस तीसरे नेत्र की जो बाहर से दिखता नहीं है उसकी जब तक सक्रियता रहती है तो मनुष्य के अंदर काम के भाव नहीं उभरते शंकर का एक विशेषण कहते हैं जो कहा काम को भस्म कर दिया तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव को भस्म कर दिया ऐसा भी वहाँ वर्णन आता है अर्थात ये जब तक सक्रिय रहता है संवेदनाएं यहाँ रहती हैं तब तक व्यक्ति के अंदर काम जो वासना है वो भस्म होती रहती है दबी रहती है श्री कृष्ण के पैर कुछ चमकीले रहे होंगे व्या धने उस चमक को देख करके हिरण की आंख समझी होगी ऐसा वर्णन आता है और उसने तीर छोड़ दिया तीर छोड़ा तो पैर में लगा पैर में लगा तो उनके घाव हो गया घाव हुआ और उसी से उनका प्राणांत हुआ है ऐसा इतिहास हमें मिलता है अब हम देखेंगे श्री कृष्ण जी यदि भगवान थे तो वेद का मंत्र कहता है परमात्मा का एक विशेषण अव्रणम उसके अंदर कोई घाव नहीं होता यदि घाव हुआ है तो परमात्मा नहीं हो सकता अव्रणम छेद रहित ईश्वर में कोई छिद्र नहीं है अगला विशेषण दिया है अस्नाविरम अब इसका अर्थ करते हैं नस नाडियों के बंधन से रहित फिर वही बात आएगी कि पहले ही कह दिया है अकायम काया है ही नहीं शरीर है ही नहीं तो नस नाडियां कहां से आ जाएंगी क्यों बार बार ये दौरा रहे हैं उत्तर वही होगा कि एक बात को अलग अलग प्रकार से पक्का करने के लिए कहा जा रहा है शरीर है तो घाव भी हो सकता है शरीर है तो नस नाड़िया तो निश्चित रूप से हैं ही हैं। बिना नस नाड़ियों के तो शरीर नहीं होगा हो सकता है अमीबा जैसा एक कोशीय जो प्राणी है लेकिन फिर भी इस कोशिका में भी अलग ही अपना विस्तार है अपना अलग ही तंत्र है केंद्र में भोजन कैसे पहुंचता है एक कोशिका में वो सारा का सारा वह भी कहीं ना कहीं नस नाड़ी हो सकती है अस्नाविरम शुद्धम विशेषण दिया है शुद्धम और ऋषि दयान जी इस शुद्धम का अर्थ करते हैं सदा पवित्र और विस्तार करते हैं अविद्यादि क्लेशों से रहित सदा पवित्र परमात्मा अविद्यादि क्लेश योगदर्शन अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये पांच क्लेश तो ये पांचों क्लेशों से रहित जो है वो ईश्वर है और सदा पवित्र है अब हम देखें श्री रामचंद्र जी को ज्यादा भगवान मान लिया दो दिन पहले उनका जन्मदिन गया है राम नवमी राम।, राम का श्री रामचंद्र जी मैंने कुछ और बोला राम ही बोला साहे राम नवमी एक अध्यापक ने पूछा कि राम नवमी क्यों मनाई जाती है किस दिन मनाई जाती है कब मनाई जाती है एक बच्चे ने उत्तर दिया गुरुजी। जब रामचंद्र जी नौवीं पास कर गए तो, तो रामनवमी मनाने लग गए उन्होंने नौवीं पास कर ली थी बच्चों को सिखाया बताया ही नहीं जाता तो वो तो ऐसे ही उत्तर देंगे बेचारे संस्कृति से दूर कर दिया श्री रामचंद्र जी अविद्यादि क्लेशों से ग्रसित थे या नहीं थे और इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि वो अविद्यादि दो सो से ग्रसित थे, अविद्या थी उनमें और अविद्या अविद्या इतनी अभिध्या दिखती है माता सीता के जाने के जाने बाद तो वो बहुत ज़्यादा उभर करके अविद्या आती है और वो अविद्या भी क्या कहें राग और मोह जो है इन दोनों में अंतर है और राग मोह में से मोह ज्यादा तमोगुण का परिणाम है राग और मोह में तुलना करेंगे तो मो, मोह मोह ज्यादा खतरनाक है राग की अपेक्षा मोह अधिक तमोगुण का परिणाम होता है और उस समय जब माता सीता उठा ली गई है तो श्री रामचंद्र जी के अंदर क्या दिखाई देता है मोह दिखाई देता है जैसे पिताजी दशरथ उनके श्री रामचंद्र जी वनवास की तरफ जाते हैं तो जैसा मोह उनके पिता में दिखाई दे रहा है बेटे के प्रति वैसा ही कुछ मोह माता सीता के प्रति श्री रामचंद्र जी का दिखाई दे रहा है पता क्या लगा अविद्यादि दोषों से युक्त थे ग्रस्त थे इसलिए उनको भगवान की कोटि में तो नहीं रखा जा सकता और बहुत सारी विशेषताएं थी गुण थे यदि ये बात मैं सामान्य लोगों के बीच में कहूं पौराणिक लोगों के बीच में कहूं तो विद्रोही कहा जा सकता है ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं बहुत सारी बातें आ सकती हैं शुद्धम अर्थात अविद्या आदि क्लेशों से रहित सदा पवित्र परमात्मा इसकी और चर्चा आगे करेंगे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं राग और मोह राग कहते हैं सुखा अनुसई राग सुख के प्रति लालसा वहाँ कुछ कुछ विवेक भी काम करता है सुख के प्रति लालसा वहाँ हमारा ज्ञान भी काम कर रहा है संस्कार काम कर रहे हैं स्मृति काम कर रही है लेकिन जो मोह है उस मोह में हमारी स्मृति हमारे संस्कार उस रूप से काम नहीं कर रहे जैसे राग में कर रहे हैं हमारी मूढ़ अवस्था जैसी हो जाती है मोह के अंदर हम कुछ दूसरी बातें उसका परिणाम आदि नहीं सोच रहे होते ये अंतर है अर्थात अत्यंत तमोगुण का परिणाम मोह है राग जो है उसमें रजोगुण भी होता है रजोगुण सुख के प्रति लालसा वह रहती है तो जो निकृष्ट तमो रजोगुण है उसका परिणाम हम राग कह सकते हैं और जो अत्यंत तमोगुण का परिणाम है उसको मोह कह सकते हैं इतना अंतर और भी स्पष्ट हो सकता है दूसरी बातें कहीं जा सकती हैं हां हां तो जो है फिर से बोलिए ये था रहा है। बैठे बैठे बैठे नहीं, नहीं बैठिए हम ये नहीं कह सकते कि आसक्ति के बल पर मारने गए थे धर्म की रक्षा वह मुख्य थी श्री कृष्ण जी का उद्देश्य धर्म की रक्षा था और गीता में देखेंगे एक विशेषण आता है प्रहसन भारत श्री कृष्ण की विशेषता यह है कि जब वो दंड भी देते हैं तो भी मुस्कुरा करके देते हैं अर्थात दंड देते हुए भी क्षब्द नहीं होते क्रोधित नहीं होते उनके अंदर द्वेष भाव पैदा नहीं होता ये वहाँ विशेषता लिखी है वो ऋषि ने एक प्रसंग विशेष पर लिखा है उस पर और विचार किया जा सकता है मैंने जैसा देखा पढ़ा वहाँ वह लिखा हुआ है मऊषि ने कि उनकी मुक्ति हुई है नारायण संप्रदायों का खंडन करते हुए माता जी जी जी बिल्कुल ठीक है माता जी ठीक ठीक है ठीक है ठीक है माता जी बिल्कुल हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो ईश्वर परमात्मा परम पुरुष उसको लेकर के कर, कर रहे हैं उसका भले ही हम भगवान शब्द प्रयोग करके बोल रहे हो लेना वही चाहिए वो जो परमात्मा ईश्वर वो नहीं थे भगवान का तात्पर्य वो ले लेकर के बोल रहे हैं बाकी तो भग ऐश्वर्य भग के छः अर्थ होते हैं उन छे गुणों से युक्त जो है वो भगवान है वो हो सकता वो ठीक है ठीक है होगा